o सप्तम तो अंक तक विचार हो गया जिसमें पहले ज्ञान प्रकट हुआ उसके बाद कुछ कहानियां शुरू की अखबार अथवाद के शुरू किया मान परमात्मा है ऐसा ऐसा काम परमात्मा के द्वारा अंतरियांग रूप से किया जाता है परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए इसलिए अफलाद दिखाया इसके लिए आगे ये उपासना बदलाने की आयुर्वेदिक उपासना और आध्यात्मिक उपासना को भी बदलाने के बाद उसका फल भी बता दिया तो इसमें मेहमानित हो जाता है ऐसा करके आया तो उसके उत्तर में जो विरक्त शिष्य जिसको सांसारिक फल नहीं चाहिए उसने प्रश्न किया उपनिषद बहुत मुख्य थे गुरुदेव कहाँ चर्चा लेंगे आप आप ज्ञान की बात कीजिए उपनिषद बताइए ऐसे चर्चा किया तो गुरु जी आचार्यों से कहानिषद भी दी तुम्हारे लिए उपनिषद बताया प्रथम खंड द्वितीय खंड उपनिषद है वो ब्रह्म विद्या की प्रक्रिया है प्रथम खंड द्वितीय खंड बता दें उपनिषद बता दी आगे फिर ऋषि के साधन रूप उपनिषदान बताएंगे जिससे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी ब्रह्म विद्या मानी ब्रह्मागार वृत्ति वो अंतगर शुद्ध होने पर वो वृत्ति बनेगी तब तक नहीं बनेगी उसी अंतर्गत शुद्धि सारी साधनाएं हैं अब कुछ साधना बताएंगे जिससे अंतकाल शुद्ध हो जैसे कि आगे जाके हम ब्रह्मास्त ये भावना बन जाए अभी तो मैं मनुष्य हूँ जितनी दृढ़ता है इस प्रकार मैं ब्रह्म हूं यह भावना बन जाए कोई ज्ञान है तो उसके लिए चाहिए अंतरण की शुद्धि उसके लिए कुछ साधन बताते वहां कहा था ब्राह्मीण बाबते उपनिषद उसका कहा था ब्रह्म संबंधी उपनिषति बता दी ऐसा था अथवा बाकी भाष्य के आधार पर कहा गया था आगे जाकर के ब्राह्मण जाति को संबंध रखने वाली उपनिषद बताएंगे माने ब्राह्मण जाति अन्य जाति में हो रहा और जो ब्राह्मणाभिमानी है तो उनके लिए जरूरी होना चाहिए आगे को तो बोलना चाह रहे हैं माने यहां पर हम साधु समाज में सन्यासी कोई जाति पाति में नहीं होता कि जाति पाति से अलग है कोई भी जाति इसको लेने को तैयार नहीं है किंतु जब तक गृहस्तादि आश्रम में है ब्रह्मचर्यादि आश्रम में है तो मान्यता है कि मैं ब्राह्मण हूं यह तो अभिमान है तो उनके लिए यदि ब्राह्मण का अभिमान है तो जरूर चाहिए ये बोलना चाहिए तस्त तपोद कर्ेत प्रतिष्ठा वेद सर्वांगा सत्यम आयतन तस् ही तपोदमा कर वे की प्रतिष्ठा वेद सर्वांगाणी सत्यम आयतम तस् का अर्थ या भाष्य में करेंगे तस् करेंगे उसी जो उपनिषद जो बता दी यही उसी उपनिषद का उपनिषद सबका स्त्रीलिंग है इसलिए तस् ऐसा अर्थ निकालेंगे उसी के प्राप्ति का साधन बताएंगे अगर ये साधन हो जीवन में किसी के पास भी ये बताया जाने वाला साधन तब तो अहम ब्रह्मास्मती बन सकती है अगर ये साधन जीवन में नहीं है हम ब्रह्मास्म नहीं बन पाए ये कहना चाहते हैं तस्तमह कर्म की प्रतिष्ठा उसी उपनिषद के प्राप्ति के साधन क्या है तप? तप क्या है भाष्यकार अर्थ करेंगे मन इंद्रियों का निग्रह करना मन इंद्रियों के अधीन न होना बुद्धि के साथ लेकर के बुद्धि के सहयोग से मन और इंद्रियों को अधीन करना एक तप होता है और दम माने इंद्रिय नियंत्रण करने का है सम और कर्म जो तो बड़ा बर्णाश्रम घटित कर्म है वो कर्म करना नित्य कर्म में निष्काम भाव से कर्म करना ये प्रतिष्ठा उस उपनिषद की प्रतिष्ठा है जिसमें आश्रित है उपनिषद खाली इतना ही नहीं वेदाह हाँ सर्वांगण जो संपूर्ण वेद और वेद के जो तो छह अंग हैं सब के सब इसे ये सब, सब परिषद जो है प्रतिष्ठा है प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा अश्य प्रतिष्ठा जिसमें अश्याम प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा जिसमें प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति की सुप्रतिष्ठा मानी पैर हैं जिसमें खड़े हैं ब्रह्म विद्या अगर ये साधन न तो हो तो ब्रह्म विद्या होने वाली न और सत्यम आयतमम द्रव विद्यादि उद्भव प्रादुर्भाव होता है इन कर्मों के माध्यम से और वो कहाँ बैठती है निवास स्थान क्या है कहते सत्य भाषा सत्यम आयतम अगर आपको आत्माकार वृत्ति में जाना है तो सत्य बोलना चाहिए सत्य भाषा में आश्रित है वहां निवास है उसका सत्य भाषा आयतम है निवास स्थान है ये कहा टीका देखिए तछब्द अपेक्षितम यब अच्छा पूरा ये भाष्य में मंत्र में तसे ही तबो तब मंत्री तब से आरम्भ कर दिया यदो संबंध यद और तत्व तो संबंध होता है तो तत् के लिए जो अपेक्षित है यद शब्द की अपेक्षा है उसको पहले भाष्य में रखने यद शब्द से आरंभ करते हैं ये कहाम है। ब्राह्मी उपनिषद तवागे अब्रूम इत ही ऐसा जिस ब्राह्मी उपनिषद को तुम्हारे सामने हमने बता दी थी अब्रूम बताई मैंने द्वित्य प्रथम खंड द्वित खबर में बता दी थी कि आचार्य रूप से बोल रही है ज्ञान इमाम ब्राह्मी उपनिषदम तवाग्रे अब्रूपाईटी ऐसा कहा जो ये ब्राह्मी उपनिषद है तुम्हारे सामने सम्मुख हमने बता दिया प्रशन कर दिया ये कहा तीन नंबर की टिप्पणी है अब्रूम इधि संपात आया तो अयम इतिशह इवश्यकता नहीं है अभ्रूम करके भारत में तो ये आया ऊपर ऊपर से आ गया ऐसे प्रकार है अयद संपाद आयात ये जो इतनी शब्द है भाष्य में अब्रूव अथवा ये कर सत्या प्रकार है उस प्रकार से हमने बता दी गो ये भी कर सकते कार्य उक्त प्रकार पूर्वोक्त प्रकार ये भी हो सकता है अर्थ एक कारण तथा माने उक्त प्रकार का अर्थ कर देना उक्त प्रकार अब्रूमा इस प्रकार करना अर्थ करनाषद अब्रूमा जिस ब्राह्मी उपनिषद को तुम्हारे सम्मेलन आगे कहते हैं कि तने तस्याष्ट करना उस तस्तुअ्यंत को षष्टी कर का अर्थ लेना तस्ह उपनिषद अर्थ जिस उपनिषद को बता दिया है कथन हो चुका है उसके उसकी प्राप्ति उपाय भूतानी तप उसके प्राप्ति के उपाय भूत क्या है तपो दम कर्म वेदांगा वेद सर्वांगाणी चरण प्रतिष्ठा कहा उसके प्राप्ति के साधन हैं ये सब साधन हैं अगर जीवन में तप दम आदि नहीं होंगे तो ब्रह्म विद्या प्राप्त होने वाले हैं ब्रह्म विद्या कर तो ब्रह्म वृत्ति जैसे अभी मनुष्य हो ये वृत्ति है इसी प्रकार हम ब्रह्म हो ये वृत्ति वना हो ये साधन जरूर चाहिए जीवन में ये कहते हैं तप आदि है। तो तप का क्या अर्थ है एक एक करके अर्थ करते भाष्य का तप काय इंद्रिय मनसाम समाधान शरीर इंद्रिया मनस्पूर्ण शरीर इंद्रिया और मन को एकाग्र करना चलाय मान न होने देना एकाग्र करना इसी का नाम है तप मनस चंद्रिया एकाग्रम परम तपर मनुष्य मृत्यु मन और को एकाग्र करना यह सबसे बड़ा था था है। तप है कृष्ण चांद्रायण आदि तप है वो छोटे छोटे तप में आते हैं यद्यपि अन्य तपों की अपेक्षा बहुत बड़ा तप माना जाता है किन्तु ये तप सबसे बड़ा है जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर सकता हो एकाग्र बना के रख सकता हो सबसे बड़ा तप है तप उसके साधन पहला एक है तप तप क्या है कहा ब्रह्म विद्या के साधन काय इंद्रिय मनसाम समाधान काय मनस्थूल शरीर और इंद्रिय सूक्ष्म से रह जाए और मन इंद्रिया समाधान एकाग्रता दमा शब्द का विषयाक उपशब्दा उपशम उपराम होना किस विषयों से उपरां होना थक जाना विषम तरफ इंद्रियों के लोलता समाप्त करना उपरांग होना घृणा आ जाना उसमें से नैराग्य हो जाना ऐसा यह है दम शब्द का यहां है तपोदम कर्म का भवन ने आदि जिस वर्ण के लिए जिस आसम के लिए जिस कर्म का विधान होगा जिस काम कर्म के कर्म है जिसके माध्यम से अंतकल शुद्धि होगी अंतकल शुद्ध होने पर ब्रह्माकार व्यक्ति बनेगी जो ब्रह्म विद्या सभी से कही गई कहेंगे महा उपसमाकार उपशम का अर्थ करेंगे विषया तो उपसमय अर्थ होगा माना विषम से उपराम होना अभी तो उपराम है परमार्थ से उपराम है उल्टा हो गया है उपरां तो है परमार्थ से उपरां है होना यह अग्निहोत्र आदि कर्म, कर्म जिस, बारे, जिस आश्रम को जो, जो कर्म का विधान है तो उस कर्म का करना करना यह है कर्म ए तय भी इन साधन है तप है दम है कर्म है ए तय भी इन साधनों के द्वारा संस्कृत सप्तुद्धि संस्कृत हो गया जो व्यक्ति शुद्ध हो गया जिन साधनों के द्वारा जो आपने को शुद्ध कर पाया उस व्यक्ति का सप्त शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा अंतकले शुद्धि के द्वारा सप्तुद्धि अंतकल की शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान आत्मज्ञान उत्पत्ति देखी गई आत्मज्ञान मैं आत्माकार वृत्ति स्वरूप ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान है आत्मज्ञान सबको ज्ञान लगातार वास्तविक जो आत्मज्ञान है उत्पत्ति जिष्ठा उत्पत्ति होती है ब्रह्माकार उत्पत्ति उसी को बन सकती है इन कर्मों के द्वारा जिसके अंतग्रहण शुद्ध हो गया नहीं तो नहीं क्योंकि ही तो मानी अस्मात आगे बोलते हैं अमृत तक जिसके कलवश वृद्धित नहीं हुआ नष्ट नहीं हुआ पाप नष्ट नहीं हुए है जिसके अंतगण अशुद्ध है अमृतित कलम जिस व्यक्ति के वृद्वित नहीं हुआ नष्ट नहीं हुआ क्या कलवश हमें पाप ऐसे जो व्यक्ति होंगे अंतकर्म पेशा शुद्ध नहीं है उसके लिए उगते भी ब्रह्मणी ब्रह्म के बार बार उपदेश करने पर भी जितने भी बार ब्रह्म का उपदेश हो होने पर भी अप्रतिपत्ति विपरीत प्रति प्रतिष्ठा या तो वो समझेगा ही नहीं या विरुद्ध समझेगा कहीं तो शरीर को ही में ब्रह्म को बोलने लग जाएगा या उसको समझ में आएगा ही नहीं जब तक अंतकर्म की शुद्धि नहीं होगी तब तक ये आत्मविद्या जो आत्मज्ञान है होने वाला नहीं सुनेगा ठीक है किंतु या तो अप्रतिपत्ति होगी उसको समझ में ही नहीं आएगा या रूपांतर में समझ में आएगा जैसे विरोधन को हुआ समझा था आत्मा को समझा था शरीर को आत्मा करके समझ में आया विपरीत ज्ञान हुआ यहां भी शरीर को आत्मा मानने लग जाएगा यह है। अमृत कलमश से जिसका पाप नष्ट नहीं हुआ है पाप नाष्ट करने का साधन अमृत का दिन शुद्धि है एक तो यही है जिसका नहीं है तो उसके लिए क्या होगा उठते भी प्रमाण। प्रमाण के विषय में चर्चा करने पर भी बार बार बताए जाने पर भी अप्रतिपत्ति विपरीत दिपर... प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति मानी अज्ञान समझता ही नहीं अथवा समझता है उल्टा करके समझता विपरीत ज्ञान ऐसा हो जाना दृष्टा देखा कहा देखा यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्ता इंद्र आदि को देखा इंद्र को तो अप्रतिपत्ति हो गई ये ऐसे आपने जो बात चाहिए मतलब सुनने के बाद इंद्र को तो ज्ञान नहीं हुआ अप्रतिपत्ति है पहले पूर्व पर्याय में वो तो चतुर्थ पर्याय में जाग प्रतिपत्ति होगी और विरोचन को विपरीत प्रतिपत्ति होगी शरीर को ही आत्मान के आ गए यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्तन आदि से कई ऐसे लोग हैं किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ है और किसी को उल्टा ज्ञान हो गया है अंधकरण की शुद्धि के अभाव से इंद्र को जो चतुर्थ पर्याय में अंधकरण की शुद्धि होती है ब्रह्मचर्य वास करते करते हो जाती है तो फिर वो समझ लेता है वो तो पहले पर्याय में जिस आत्मा को बताया चतुर्थ में तो वही है ये नहीं कि बदल करके बता दिए ऐसा नहीं तस्मात इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए हमारे जीवन में ये चाहिए कप दम की साधन चाहिए जिसके अंतगर शुद्धि हो अंतर शुद्धि होने पर ज्ञान हो सके कहते तस्मात यह अतिथे सुबह चाहे इस जन्म में हो चाहे अतीत जन्म पूर्व जन्मों का किया हुआ हो किसी किसी का पूर्व जन्मों का साधन काम कर जाता है किसी का इस जन्म में करना होता है इसलिए कहते तस्मात यह अतिथे चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्मों का कोई साधन हो ऐसे कोई साधन क्या है दम जो साधन है वेद वेद के अंग है हैं जो सब साधन बहुसु जनमान कर बहुसु जनमान करे सुबह कई जन्मों पहले भी हो सकता है साधन किया हो बीच में एक प्रतिबंधक बनके बैठा हो और आज काम कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है ठीक में भी हो सकता है कई जन्मों के अंतर में पूर्व का साधन काम कर सकता है तप भी उनने किया हुआ जो तप है तप भी कृत सप्तुद्धे ज्ञानम समुत्पत्ति यथाश्रुतम कृत सप्त शुद्धि हो जाती है मैंने अंधगर्म की शुद्धि हो जाती है उस व्यक्ति की चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म का साधन हो ऐसे के द्वारा अंधकर्म शुद्ध होने से ज्ञानम सम्यक उत्पत्त्यते ज्ञान आत्मज्ञान हम ब्रह्मा ज्ञान ये ज्ञान ये सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है यथाश्रुतम जैसा सुना वैसा ही होगा वह विप्रतिपत्ति भी नहीं होगी अप्रतिपत्ति भी नहीं होगी अगर अंधक शुद्ध हो तो और अंधकर्म शुद्धि के साथ में यही और कब बेद, और बेदांग का पथम पान उसी के माध्यम से होना है, ये कहा। ये कहा गया है कि यश्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्त कथित अर्था प्रकाशंते महात्मा है श्वेता सुत रूप मंत्रव कहा जिस व्यक्ति के अपने इष्ट में परम भक्ति है एक निष्ठा है पराभक्ति देव सब्रता इष्ट जो होगा उस इष्ट में परम भक्ति है यथा देवे तथा गुरु और जितने इष्ट में भक्ति है उसी प्रकार गुरु में भी उत्तम निष्ठा है और गुरु जी के बात में विश्वास ही नहीं करेगा क्या पता झूठ बोल रहा है तो क्या क्या समझेगा तो यश देवे पराभक्ति जैसे जिस व्यक्ति के देव माने अपने इष्ट देव में जितने निष्ठा होगी उतने निष्ठा गुरु जी ने जो माने ये जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं ऐसी बात है महान आत्मा यश्य स महात्मा आत्मा माने अंतर जिसका अंतर्गत शुद्ध हो गया महान हो गया उसको महात्मा कहते हैं महान आत्मा वह आत्मा का था महान आत्मा यश्य स महात्मा जिसके अंतर्गत विशाल हो गया क्षुत्र भावना समाप्त तो हो गई उसी का नाम महात्मा है तस् महात्मा न एक कथिता अर्थ प्रकाशन थे ये जो कथित अर्थ हैं, मैंने श्वेताशूत्र परिषद में ऊपर बताए गए जो साधन हैं अर्थ हैं उसको प्रकाशित हो जाते हैं स्फूरित हो जाते हैं अंतकरण स्फूरित हो जाते हैं ऐसा है। है। कहा है क्योंकि मंत्र ऐसा मंत्र वर्मा ने श्वेताशूद है और स्मृति देवी कहा है ज्ञानम उत्पत्ति पुंगाण छयात्रा अवश्य कारण पापस्य कर्म क्षयात कुंसाम ज्ञान उत्पत्ति पाप कर्म जब नाश होगा तभी मनुष्यों को ज्ञान पैदा होगा जब तक पाप कर्म रहेगा तब तक ज्ञान होना संभव नहीं है एक ज्ञानम उत्पत्ति देभसान क्षयात पापस् कर्म किस ऐसी स्मृति भी है कुंसाम पापस् कर्म क्षयात् ज्ञानम उत्पत्ति मनुष्यों को जब पाप कर्म का नाश हो जाता है तभी उसके नाश से ही जान पैदा होता है ऐसा कहा कहा है। ये है, टिप्पणी दो की टिप्पणी एक, एक है। पर अनुष्ठीय तप प्रवृत्ति सर्व भगवत भक्त अंतर्भवती अभिप्रेक्शन क्या है ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्कांभाव से मर्म करना पर्वासित कर्म करना किंतु फल की इच्छा नहीं करना ये ईश्वर बुद्धि है पर दिया दिया मैंने बुद्धिया पर बुद्धि के द्वारा अनुष्ठान अनुष्ठाएं अनुष्ठित जो कौन है तप प्रवृत्ति सर्वम तप है कर्म है दम है वेद है वेदांग है इनका पालन करना यह सब भगवत भक्तों अंतर्भवती भगवान के भक्ति में ही अंतर्भूत हो जाते हैं भगवान की जो भक्ति के सप्तमी भक्तों भगवान के भक्ति में ही अंतर्भूत हो जाते हैं भगवान के भक्ति ही है पर कर्मों का पालन करना निष्काम भाव से मैंने बुद्धि से कर्म करना ये भगवान के भक्ति में भक्ति ही है भक्ति में अंतर्भूत हो जाते हैं ये की कि अभिप्रेत किया था इसी को लेकर कहा यश्य देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुरु कहा निष्काम भाव से जो अपने इष्ट में जितने निष्ठा है उतने निष्ठा जो गुरु में है उसी महात्मा के लिए महात्मा को एक बताए हुए हुए अर्थ प्रकाशित हो जाते क्षयाप कर्मणा में कहा स्मृति में कहा था ज्ञान उत्पत्ति तुमसान क्षयात पाप से कर्म दो में कहते हैं सत तप आदि आयत पाप का नाश किसा बने पाप क्षय पाप क्षय किससे होगा तप आदि का होगा जिसके जीवन में तप हो दम हो और कर्मादि हो उसी के जीवन में पाप नाश होगा नहीं तो नहीं हो ये बताया इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शन कहते हैं तस् तत्व दम कर्म इति प्रतिष्ठा हुआ कर्म क्या इति शब्द लगाया है तो इति शब्द क्या काम है मंत्रों में जो इति लगाया हुआ है, तो कहते हैं इति शब्द उपलक्षण उपलक्षण है खाली इतना ही साधन में और भी साधन है का लक्षण होता है स्वग्राह तत्व सती स्व इतर ग्राहकत्व उपलक्षण से लक्षण उपलक्षण का लक्ष्य अपना ग्रहण करता हुआ जो कहा वो तो ग्रहण होगा ही जिसको कहा था तपोदम तो कर्म या प्रतिष्ठा का वो तो है ये और भी प्रतिष्ठा है इतना ही नहीं ये उपलक्षण है एक शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ उपलक्षण को दिखाने के लिए है और भी है क्या इतव महादि में अभी इत्यादि और भी इत्यव तो महादी अंजदी अंजदी है ध्यान आदि है योगा भी है जो कुछ बहुत कुछ साधन है ये बताएंगे ज्ञानोत्पत्तिकम ज्ञानोत्पत्ति के उपकार और भी बहुत सारे हैं उपकार तो अमानित्व अदम्बित्व इत्यादि उपकर्ष गीता के त्रय अध्याय में जो ज्ञान के साधन बताया है अमानित्व अदम्बित्व अहिंसा शांति राघव आचार्य उपासन शौचम धैर्य मातृ इंद्रिय वैराग्य मनहंकार चन्म ऋतु जलाद्यादि दुखदेशा दर्शन असक्ति रणभेश पुत्रकार घृयादु निचित मई चाहे भक्तिर विचारण विमुक् सेव अर्जन शंसनी अद्यात्म ज्ञान निर्तवानक्रेतज्ञ प्रोक्त अगर ये अनावादीवन विलाशक जो गीता जी त्रयोगश अयन तथा जो गुण है अपने जीवन में ला सकता हो उसको भी ज्ञान होगा तो अन्य साधन है माने ये तपोधर्मा इति प्रतिष्ठा में इति शब्द उपलक्षण के लिए उपलक्षण में भी आ जाएंगे अमानित्वादी साधन भी आ जाएंगे भाष्यकार बोल रहे हैं इतवादी अन्यदी अन्य ज्ञान उत्पत्तिर उपकारकम अमानित अरंबित्व इत्यादि प्रदर्शित यदि दृष्टान दि, दिखाया हुआ हो जाता है वही तपोत्तम कर्म के अंतर्भूत हो जाते हैं प्रतिष्ठा पारो प्रतिष्ठा सदा करता पार पैर हैं। मैंने ब्रह्म bon� विद्या के पैर हैं आश्रित है ब्रह्म विद्या अगर ये साधन नहीं हो तो ब्रह्म विद्या टिक नहीं पाएगी आत्मज्ञान हो नहीं पाएगा जिसमें व्यक्ति आश्रित होता है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं तो पैर में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति आश्रित होता है तो तो इसलिए पैर को प्रतिष्ठा कहा ये आपने तैत पढ़ा होगा वहां प्रतिष्ठा श्र कई बार आया है तो कहा प्रतिष्ठा पारोह मंत्र में जो प्रतिष्ठा श्रद्धा आया उसका अर्थ पैर है पारोह दो पैर है इसलिए दो वचन दिया है पारोह पारो, पारो इव अश्या पैर तो नहीं है ये कर्माधि किन्तु तो पैर जैसे हैं, जैसे पैर में व्यक्ति प्रतिष्ठित तो होगा खड़ा होता है पैर न हो तो दिर्जा जी ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान भी इन्हीं में आ सकता है अगर साधन नहीं है तो आत्मज्ञान होने वाला नहीं है यही है पाद मन जो विद्याद्या है इसके पैर के समान है यह साधन जो बताया गया है तेज ही सत्सु प्रतिष्ठती ब्रह्म विद्या प्रवर्तते तेसु ही सत्सु इन साधनों के रहने पर पपो दम कड़वा अमानित्ववादी जितने भी साधन हैं भिन्न भिन्न संप्रदायों में बे, भिन्न भिन्न साधन बताए हुए हैं जो भी हो अगर छिप से करता हो तो परमात्मा प्राप्ति प्रात्व के साधन हो सकते हैं तो केसु ही सत्सु इन साधनों के होने पर ही क्या होगा प्रतितिष्ठा ही ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या मान आत्मज्ञान प्रतिष्ठित हो जाए तो साधन हो तो साध्य जरूर होगा पपो दमादि हो ब्रह्म विद्या प्रवर्तते प्रवर्त पदव्याम पुरुष पुरुषः पदव्याम प्रवर्तते प्रवर्तव जैसे पुरुष पैरों से खड़ा होता है पैरों के बिना व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता इसी प्रकार एक भी साधन जीवन में नहीं है तो प्रविद्या होने वाली आत्मज्ञापन होना भी संभव नहीं है एक और भी साधन है प्रतिष्ठा में जितना बे रहा हाँ। सर्वांगाणी च ऐसा कहा हुआ है सर्वाणी अंगाणी ऐसे बेदाह चतवारा चार वेद प्रसिद्ध हैं ये भी ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठित ब्रह्म विद्या के आश्रय है इसमें आश्रित है ब्रह्म विद्या ये हो मैंने जीवन में आपने पढ़ाई की हो अध्यापन विद्या पढ़ी हो तो आत्मज्ञान होने की संभावना है अब ज्यात्मज्ञान बताने वाले कहूंगा तो वेद है क्या वेदमूलक स्मृतियां आएगी यही होंगे तो वेदाह चार वेद जो अधिकारी वेद है चार वेद हैं ये पढ़ना जरूरी है मैंने असली में सन्यास संन्यासम में आने की जो तो परिपरा है आज की प्रथा से अलग पहले पहले जो गुरुकुल के पास था गुरुकुल में माने बच्चा जब आठ वर्ष का होता था तो गुरुकुल भेज दिया जाता था वहीं पर उगर संस्कार करके उसको का बेर पढ़ाते थे पूरा वेर पढ़ने के बाद अगर गृहस्थाश्रम में जाने की इच्छा हो गई तो समावर्तन संस्कार कर दिया जाता था नहीं तो वहीं रह जाता था जो नैश्चिक प्रतिचारी कहलाता था ऐसी परंपरा तो संपूर्ण पढ़ लेता था पढ़ने के बाद में फिर उसको गृहस्थाश्रम जाने की इच्छा होती है या बाण प्रशाश्रम में होकर के संन्यास लेने की इच्छा होती है या सीधा ही संन्यास में जाने की इच्छा होती है जैसे इच्छा हो तो वो करता है तो क्या होगा वह सब पढ़ा हुआ है पहले पर आज समस्या या आगे हम पढ़े लिखे कुछ भी नहीं दूसरी पढ़ाई चाहे कुछ भी हो अध्यापक विद्यालय जीवन में तो पढ़ाई नहीं है साधना पथ के तो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो ये का एक पहले सन्यासी बन गया और सारी साधन करना है पढ़ना है क्या पढ़ना आप? अब आप अस्सी साल की उम्र में जाके क्या पढ़ लो वो उनसे कहां से पढ़ेगा समस्या ये है पहले तैयारी होना था तैयार होने के बाद में संयास शास्त्र में आकर केवल कुछ सारांश अब जो निकला है आत्मज्ञान उसमें बैठना है वहां पढ़ाई पुढ़ाई नास्तविकन्यास ना। शास्त्र जो परंपरा वो थी निवृत्त मार्ग है सबसे उपरां होकर के बैठ जाने का था कि आज कुछ गलत तरीका की बन गई है तो बेराह चवरा चार वेद है ये भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन है अगर वेद ही नहीं पढ़ेंगे तो ब्रह्म विद्या को बताने वाला तो ही है पतमसी आदि कहने वाला तो वेद ही होगा कैसे पता लगेगा चतवार सर्वाणी अंगा जो छह अंग जो वेद के हैं शिक्षा आदि जो छह अंग है आ, छंद है शिक्षा है कल्प है ज्योतिष है इत्यादि जो भी ये सब शिक्षा आदि ने शक्त कहा छह हैं, अंदर वेद के अंदर छह हैं, शिक्षा आदि छह हैं, और कर्म ज्ञान प्रकाशक अथवा वेदाना क्या वेदों का काम क्या है दो का प्रकाशन करता है कर्म और ज्ञान वेद का, का काम इतना ही है करना न करना आपके हाँ ऊपर है शास्त्र आपको हाँ कोई गला पकड़ता नहीं है कारक नहीं है केवल तो होता ज्ञापक होता है भाई इधर चलोगे तो ऐसा होगा इधर चलोगे तो ऐसा होगा दो मार्ग बता देता है तो कर्म धरना आपका काम है उसको बंद कर दीजिए महाराज तो तो कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वा वेदाना वेद देर का काम यही है कर्म का प्रकाशन करना बतलाना और ज्ञान के बारे में बतलाना यही दो ही तो काम है कर्म माने विध कर्म और निषिद्ध कर्म दो प्रकार के कर्मों का चर्चा करना उसका फल बता देना ये वेद का काम है और ज्ञान की बातें करना ये विवेद का काम है यही काम होता है वेद का चारों वेदों में यही बातें पाए जाएंगे और तद रक्षणारंगारा प्रथम और वेद की रक्षा करने वाले होते हैं तद माने भेद वेदस्त रक्षणार्थक पर वेद की रक्षा कौन करते हैं अगर आप आपके जीवन में व्याकरण नहीं ज्योतिष का नहीं निरुप्त नहीं छंद नहीं है कल्प नहीं है तो वेद कहां से आएगा जब हाथ भी नहीं पैर भी नहीं कुछ भी नहीं है तो शरीर कहां से रहेगा अंग है तो अंग ही नहीं जाएगी रंगार अंग भी प्रतिष्ठा है व्याकरण आदि भी मान को लगाने के लिए क्यों तो वेद बताएगा कर्मज्ञान के मार्ग बताने वाला उस वेद को पंक्ति को लगाने के लिए यह सबकी जरूरत है हम वो भी जरूरत है रक्षक नहीं है तो कहा तदरक्षणार्थक तद अंगानम रक्षा वेद तो कर्म ज्ञान का प्रकाशक है पर है और उस वेद की रक्षा करने के लिए है कर्म तो ये क्या एक व्याकरणी जो अंग हैं इसलिए ये भी प्रतिष्ठा हो जाएंगे वेद भी प्रतिष्ठा है जो तो वेद में आश्रित है परम विज्ञा अगर पढ़े नहीं वेद कहां से समझेगा होगा तो समझने के लिए चाहिए और दूसरी बात वेद आश्रित होता है अंगों में अगर अंग नहीं तो वेद कहा सब, सब चाहिए इसके लिए अथवा अथवा यह भी आता कर सर दूसरा अर्थ प्रतिष्ठा शब्द से पादूप कल्पनाथत्तिष्ठा शब्द का अर्थ पैर की कल्पना कर दी थी पाद स्वरूप में पादूप इत्यादि कहा था पादरूप कल्पनाथत्वा वेरास्तु इतराणी सर्वांगाणी सिरादि में कहते ता तप दम कर्म तो प्रतिष्ठा होंगे बाकी वेद और इनके जो अंग हैं सबके सब, सब शिरादि हो जाएंगे उसके अवयव बन जाएंगे ये भी अर्थ का करते हैं अश्विन पक्ष वेद बेड को वेदांग को अंग के पक्ष में लेंगे पैर के पक्ष में नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति क्या होगा शिक्षा नाम वेद ग्रहण ग्रहण करते सब शिक्षा आदि जो सड़ अंग है वेद के ग्रहण से भी ग्रहण हो जाएंगे क्या समझना चाहिए क्यों अंगीन गृहित अंगानी गृहिता ने भवन जब एक शरीर को पकड़ लिया तो हाथ कान पैर सब आ जाएंगे उसमें अंगी के ग्रहण करने पर अंदर ग्रहण हो ही जाते हैं अंगिनी गृहे अंगानी गृहिता भवन थी इसलिए वेद जब शिरादि कल्पना करेंगे वेद आदि को तो उस दिन ये उसमें सब आ जाएंगे शिक्षा आदि वेद के अंदर घुट जाएंगे बताया गया आयतन अंगी के अधीर होते हैं अंग अंग जब अंगी है तो अंग जरूर है है ये कहा सत्यम आयतनम आयतन कहते हैं अंतिम पंक्ति है मंत्र का सत्यम आयतनम सत्य निवास स्थान मिल जाता है आयतन मान निवास स्थान आश्रित वहां वहां पैदा होना है तपादी के माध्यम से पैदा होना है और रहना कहां है सत्य में रहती है झूठ बोलने वाले व्यक्ति तो आत्मज्ञान की संभावना कभी भी नहीं है सत्य में आयतनम कहा तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम आयतन का अर्थ जहां उपनिषद जहाना उपनिषद माने ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान को उपनिषद कहना है उपनिषद शब्द का विशेष तौर पर कठोपनिषद के अवतरण भाष्य में अर्थ करेंगे आत्मज्ञान को ही मुख्य उपनिषद शब्द आत्मज्ञान ही होता य पृष्ठ थी परिषद जिसमें आत्मविद्या आस्तृत्व रहती है वह है तर आयकलम सत्यम उसका आयकर रहने का स्थान है सत्य सत्य भाषा जीवन का में होना चाहिए कौन को उसी में प्रविद्या आश्रित है अमायिका अकौटल्यम बागण काया नाम क्या वाणी मन शरीर तीनों में आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए कि अमानित्व अमायिका मिथ्या भाषण नहीं आना चाहिए प्रवंचक नहीं होना चाहिए अकौटुल्यम कुटिलपना भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं करना चाहिए अगर साधक बनना हो तो एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए और भीतर कुछ भी बाहर कुछ भी नहीं करना चाहिए कुटिलपना भी व्यवहार नहीं करना चाहिए बाण मन का हरियाणा केवल शरीर को लेकर नहीं वाणी में भी ऐसा होना चाहिए मन में भी होना चाहिए शरीर में भी होना चाहिए तीनों में होना चाहिए तेसरी आश्रय थी विद्या ये अमाया भी ना साधन जिसमें माया नहीं है कौकिल्य नहीं है इत्यादि तो ऐसे जो साधु लोग हैं साधक हैं उनमें ही आश्रित होती है भ्रमित वही रहती है भ्रम्ञा वही रहती है ये कहा न असुर प्रकृति से माया भी शुरू तो असुर प्रकृति वाले माया भी होंगे भीतर कुछ बाहर कुछ करने वाले उनमें भ्रम क्या होना संभव नहीं लौकिक विद्या होगी खूब खा जाएंगे करेंगे लौकिक विद्या खूब हो सकती है ब्रह्म क्या होना संभव नहीं कहा क्योंकि प्रश्नो परिसर में मंत्र है तेसाम असौ बिरजो ब्रम्हलोक नये शिमम अंतरम नमाया ऐसा सब प्रश्नो परिसर में है करके बोलते हैं नरेष्व जिम्मेम कुटिलता भी नहीं है अंधित भी नहीं है माया भी नहीं है मिथ्या वचन भी नहीं है कुटिलपना भी नहीं है माया परवंचना भी नहीं है उन्हीं में रहती है प्रतिज्ञा तेसाम असौ बिरजो ब्रम्हलोक तो ब्रमलोक आत्मलोक किसको है रजरहित जो आत्मलोक है गुणी को मिलता है सत्य भाषण वाला सत्यभाषिक ने कहा पहला पूर्वार्ध है उसको लगा देना चाहिए तस्मात सत्यम आयतम ये सिद्ध हो गया इसलिए सत्य भाषण जो है आयतन है विद्या का आश्रय है निवास स्थान है सत्यम आयतम आयत की का विद्या होती है सत्य आयतन है या कल्पना की जाती है कहा तप आदिशु प्रतिष्ठा प्राप्त सत्य से पुनः आयतन आयत ग्रहणम साधनातिशाय ज्ञापनाथम साधना कथा तपादि को प्रतिष्ठा पहले बोल दिया तो ये भी प्रतिष्ठी में में प्रतिष्ठित है कहने से काम चल जाता फिर सत्य में आयतन में दोबारा क्यों कहा होगा आश्रित तो होना है तो फिर ये इस पर निवास करती है कि वो कहना पड़ा हो जाता है तप आदि से वो प्रतिष्ठा प्राप्त से सत्य सत्य भी उसे प्राप्त है जब तप आदि प्रतिष्ठा उसे प्राप्त है सत्य भी ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा में प्राप्त है प्राप्त होने पर पुनर्फिर आयतन ग्रहण दुबारा आयतन समझगा सत्यम आयतन खाली प्रतिष्ठा करने से भी काम चल सकता है तो स्तुति दोबारा बोल रही है सत्यम आय प्रतिष्ठा साधनातिशय क्या प्राप्त अतिशय सावधानता सत्य भाषण सबसे बड़ा सा के लिए है द्वारा कहा क्योंकि सत्य की महिमा स्मृति में कहा क्या कहा अश्वेध सहस्रम चत्यम चुलाया धटम अश्वेद सहस्रा चत्य में कम विशिष्ट कहते हैं एक बार ऐसे कौल तौला गया एक तरफ सत्य को रखा और एक तरफ एक हजार अश्वेद याग को रखा एक ही अश्वेद याग से ब्रमलोक की प्राप्ति होती है ऐसे शास्त्र में चर्चा है ब्रह्मीबल होगा ब्रह्म लोग नहीं ब्रह्मलोगा ब्रह्म लोग सख्ती समाज वाला ब्रह्म लोग मिलता है एक ही अश्मित से सौ अश्वध किया होगा तो क्या नहीं मिलेगा उसको हजार यहाँ पर हजार की चर्चा है एक तरफ हजार अश्वध एक करने का फल को रखा गया और एक तरफ सत्य भाषणों को रखा गया दो में में रखा तो कहते हैं अश्व्य का सहस्त्रा का सत्य में का विशेष और एक हजार की अपेक्षा सत्यों में विशेष हो कितना वजनदार रहा सत्य शब्द ऐसा कहा गया है यह स्मृति है तो सत्य में इतनी शक्ति है इसलिए दोबारा सत्य शब्द का प्रयोग किया सत्यम आयतन कर रहा ठीक है प्राप्त शवर्ण विषया निर्गुण परमात्म विषया तेर था ऐसा टीका याम इमाम आदि अर्थ है ना भाष्य में लिखा याम इम ये दो का अर्थ करते हैं छह नंबर टिप्पणी कहा इदम शब्द आहार याम इमाम में जो इमाम कहा है वो इदम शब्द का अर्थ करते हैं प्राप्त प्रकृत इं प्रकृताकार ने अर्थ किया इम शब्द का और याम शब्द का अर्थ करते हैं यद शब्द क्या शर्गण जिस ब्रह्म विद्या की चर्चा होगी प्राप्त की यह कहा यह अच्छा कहा सगुण विषय या निर्गुण विषय निर्गुण और ब्रह्म विषय दो प्रकार के विषय करने वाली प्रमिद्या बता दी उपासना भी बता दी को विषय कर रही है और ज्ञान बता दिया निर्गुण प्रथम खंड द्वितीय खंड दो तो निर्गुण को विषय करने वाली प्रमिद्या है ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है एक सौगुण का विषय करने वाली तृतीय खंड सौगुण विषय करने वाली प्रविद्या बता दी ये बता दो प्रकार की प्रविद्या बता दी पादरूपकना इत्यादि कहा प्रसिद्ध पादशा मनुष्य कल्पित्व प्रसिद्ध जो पैर के सामस्य की कल्पना की है यद्यपि तप आदि ब्रह्म विद्या पैर तो नहीं है ना पैर की कल्पना की है वहां वेद को भी कल्पना की सबके कल्पना की है पैर की कल्पना प्रसिद्ध जो पैर होते हैं मनुष्य आदि का पशु आदि का जो पैर होते हैं जिसमें कड़ा होता है व्यक्ति ऐसा पैर तो वहां आ तो कहते हैं प्रसिद्ध पाद सामान्य से कल तत्वा प्रसिद्ध पैर के, प्र, पा, के सादृश्य की कल्पना की गई है कल्पना होने से nee. कहते हैं इतना ही रह कल्पना रूपण भर करते okay. जब पैर है तो सिरादि भी होना चाहिए फिर अन्य अम को भी कल्पना करनी चाहिए जब पैर की कल्पना करती है आत्मज्ञान की पैर है ये सब पैर है कहा पैर है तो सिरादि होना चाहिए तब कहते हैं फिर ऐसा करना तपोधम कर्म को तो पैर समझ लेना और बेरारी उसके अंगाद शीरादि अन्यावैपी कल्पना कर तो कर्म हाथ मानना हाथ आज मानना, आज मानना कल कल्पना तो कर्म ये कहा ठीक है तपोदमा तस् तपोदम इति शब्द कहते तस् तपोदमा कर्म यहां पर आया हुआ जो शब्द है कर्मेट प्रतिष्ठा जो ये शब्द है वो ये शब्द शब्द से उपलक्षा उपलक्षण शब्द खाली इतना ही नहीं है और भी साधन अमानित्वादी गीता के वचन दिया था एक आते हैं सत्यम संग्रहित भी तो वही लिया जा सकता उपलक्षण में सत्य भी प्रतिष्ठा है फिर अलग से सत्य को क्यों कहा होगा इसके लिए हैं। कहते हैं संग्रहितव्यम उसका भी संग्रह वही करना चाहिए था प्रतिष्ठा रूप में ही तब कहते हैं प्रधान पृथक उच्च फिर अलग क्यों कहा गया सत्य को यह संग्रह करके कहा तपादिशु इत्यादि वासी तपादिशय प्रतिष्ठा प्राप्त सत्य सत्य आदि में यदि प्राप्त था सत्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त है होने पर भी पुनर् आय तन ग्रहण फिर दोबारा सत्यम आयतन ऐसा शब्द जो दिया है साधना विषय को तो ज्ञापन आदमी सत्य जो है विशेष साधना ये ज्ञापन ग्रहण अन्य की अपेक्षा सत्य विशेष साधना सारा कर्म अगर यदि झूठ बोल देता है तो गया स्थिति तो सबके को छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा भाषा यही है तस् बक्षमा है षष्टी अर्थ है करते हैं भाष्यकार जो बक्षमा प्रविद्या है ब्राह्मीण बाबते उपनिषमा बक्षा था ना भाग्यभाष्य पूर्व में, में तो यहाँ पर ये कहते हैं बक्षमाणा का बक्षमाणा का तपोधर्मा कर्म को उपनिषद शब्द से बोलना है उपनिषद के साधन को उपनिषद शब्द कहना है जैसे आयुर्वेद आयु बढ़ाने के साधन को क्या आयुर्ध दिया घी को आयु बोल दिया उसी प्रकार है यहाँ भी देखा बक्षमाणाया उपनिषद छह नंबर की टिप्पणी बक्षमाया उपनिषद साध्य बताए हुए जो उपनिषद है पूर्व उपनिषद है ज्ञान कांड जो था उसी का ही साध्यत्व साध्य है वो बक्षमा तप प्रवृत्ति विशिष्ट तत्व तो उसी के ही जो तप प्रवृत्ति आगे कहे जाने वाली उपनिषद से बोल रहे हैं तो क्या है साधन साधन विशिष्ट होना तो चाहिए वो खाली आपके उपनिषद काम नहीं करे साधन विशिष्ट होना चाहिए कहने के लिए ये कहा एक, एक प्राय से कहा बक्षमाण इसको भी उपनिषद शब्द से बता दिया है कहा तप तो प्रवृत्ति अतिरिक्त आया तप तो प्रवृत्ति अतिरिक्तों तप तो प्रवृत्ति से अतिरिक्त जो भी है अतिरिक्त आया उपनिषदों होते क्योंकि तप तो प्रवृत्ति तो मंत्र में ऐसा उपनिषद शब्द से नहीं कहा गया अलग से इसलिए उसी को लेना पड़ेगा कि उपनिषद इसको भी उपनिषद शब्द माना पड़ेगा यथवा अथवा बक्षमाणा तप प्रवृत्ति अंगकलाप एवं अंगिनी उपनिषद ब्राह्मी है अथवा आगे कहे जाने वाली जो तपावी है या अंग है किसके वो जो ब्राह्मी उपनिषद या अंग है ये समझो वो अंगी है एक यथवा तप बक्षमा तप प्रवृत्ति अंगकलाप एवं अंगिनी उपषद ही ब्राह्मी अंगी उपषद में यही उपनिषद ब्राह्मी उपनिषद यही है वो अंगी है या अंग है इसके माध्यम से ही होना है एक कहा अंग समूह अंतरिक्त तत्वाद अंगीन है यही नहीं रहेंगे तो ब्रह्मी क्या होगी नहीं अंग के समूह से अतिरिक्त अंगी नहीं होगा अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं होगा अगर ये सारण नहीं है तो वृद्धि क्या होगा संभव नहीं थोड़ा कम इत प्रवृत्ति ऐसे अर्थ भी करेंगे अंग के प्रधानता लेंगे तो फिर इसको ऊपर जाने का अच्छा हो गया जैसा कहा वैसे आ जाएगा तदा आ जाएगा जैसा कहा वैसे वित्तीय से तत्पृत्ति एवं उपनिषद शब्द अर्थ एवं जाएगा आश्रय करें तस् कस्या भक्षमाणाया उपनिषद तपो ब्रह्मचरिया उस उपनिषद का तप जो है ना तप एक साधन है क्या है तपो दम कर्म बताया तप कौन सा ब्रह्मचर आदि तप ये कह रहे हैं तपो ब्रह्मचरिया आदि से जो उसने कहा था माने मन आदि का एकाग्रता का हो ना वो भी तप है पदभाष्य का भी आ जाएगा दम उपम दम शब्द का अर्थ उपसम है से उपराण महा कर्म मान्य अग्निहोत्रि कर्म शब्द का अग्निहोत्रि कर्म है यदि एता प्रतिष्ठा आश्रय ये सब ब्रह्म विद्या के आश्रय है प्रतिष्ठा है इनके होने पर ही ब्रह्म विद्या हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती है कहाते ही सत्सु तप दम कर्मादि साधन के होने पर ही ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठा होती है जो ब्राह्मी उपनिषद है अहम ब्रह्मष्टि जय भावना कभी प्रतिष्ठित हो सकती है अगर साधन जीवन बने तो आप नज्ञ नहीं होगा बेला सत् सत्वरों अंगाणी धरवानी और वेद भी प्रतिष्ठा है चारों अंग उसके जो चारों वेद हैं और जो तो छह अंग हैं के ये भी उसके प्रतिष्ठा है जो भी साधा है क्योंकि तो वेद के माध्यम से जानना है और वेद को जानने के लिए अब छ अंग चाहिए नहीं तो वेद का ज्ञान ही नहीं होगा आपको और वेद को जानने पर ही आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान चाहिए तो वेद चाहिए वेद के लिए अन्न पढ़ना पड़ेगा सब चाहिए सब प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा वेद अंगानी च सर्वाणी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्द उपरिद्ध ब्रह्मा ब्रह्मश्रया विद्या दे, देखो विद्या क्या आश्रित है ब्रह्मा में आश्रित है ब्रह्मा ब्रह्म भेद यीका पूर्वप्रृष्ण ब्रह्म भेद तन्मूल तदाश्रय पूर्वप ब्रह्मा ब्रह्माश्रयाद ब्रह्म आश्रय यश मे वेद ब्रह्म मैंनेश्रयु विद्या ब्रह्मी ब्रह्म सौदय नश्रया हि विद्या ब्रह्म सौदे पूर्वकृष्ण सीका जो ब्रह्मेदय तन्मूल तदाश्रय वेदमूल ब्रह्मीद इसलिए उसमें आश्रित पाना पड़ेगा अगर वेद ही नहीं जानता तो ब्रह्म क्या होगी उसको नहीं माना यह समझना का इसलिए आगे ब्रह्माश्रय का ही विद्या विद्या ब्रह्म में आश्रित है माना वेद में आश्रित है वेद के अधिक है वेद पढ़ेंगे शास्त्र पढ़ेंगे तो आत्मज्ञान होगा वित्त होगा वेद है यहाँ ब्रह्म क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म शब्द का कई जगह प्रयोग होता है कि अभी अभी वेद में प्रयोग है ब्रह्मश् का कभी सवुण ब्रह्म को ब्रह्म कभी विर्गुण ब्रह्म को बोलेंगे और कभी प्रकृति को महत्मा तस्वीर में हम जो चतुर्दश अध्याय में भगवान बोलते हैं वहाँ ब्रह्म शब्द का तो प्रकृति है सत्यम आयतम सत्य आयतम है जीवासान ब्रह्म विद्या का सत्यम अच्छा क्या यथाभूत बचनम अपीडाकरण आपके जैसा है वैसा बोलना चाहिए और प्रिय करके भी बोलना चाहिए अप्रिय नहीं बोलना चाहिए दूसरे को चूक जाए ऐसा भी नहीं बोल सत्य तो बोल रहे हैं केंद्र तो दूसरे को चूक जाए ये भी गलत है यथा गुरु वक्रम जैसा है वैसे बोलना और अप्रिया करते तो हैं आपके वाणी में मिठास भी होनी चाहिए तो कहा सत्यम पुरिया प्रियम बुरुआत न प्रियात सत्य न प्रियम च नाद्रितम बुरुयात ऐसा धर्म समाप्त सत्य बोलना चाहिए प्रिया दोनों सत्य और प्रिया मिला करके बोलना चाहिए सत्यम प्रिया, बुरिया प्रियम प्रिया आपके बारे में सत्य भी होना चाहिए और मिठास भी होनी चाहिए मधुर माधुर्य भी होना चाहिए प्रिया भी होना चाहिए सुनने वालों को प्रिय लगे। न बुरिया सत्यम अप्रियम सत्य होने पर भी अप्रिय न बोले कड़ुआ करके न बोले मिठास करके बोले और प्रियम ज नागरिकम प्रिय तो लगेगा सामने वाले को किंतु झूठ हो तो प्रिय होने पर भी झूठ न बोले दूसरे को अच्छा लगेगा आप ऐसा ऐसा कर अच्छा लगेगा झूठ तो न बोले ये धर्म समापन ये धर्म की महिमा है है अच्छा सत्य अच्छा। माने यथाभूत बचन जैसा है वैसा जैसा आपने देखा सुना वैसे बोलना शास्त्र के अनुसार बोलना भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं करना और अपीड़ाकम पीड़ा कर भी नहीं होना चाहिए दूसरे को कठिन कष्ट भी ऐसा शब्द भी नहीं होना चाहिए सत्य भी होना चाहिए माधुरी भी होना चाहिए दोनों होना चाहिए आपके सामने। में या ऐसा सत्य जो है आयतन तो है निवास है ब्रह्मिज्ञा का सत्यभाषी होगा प्रिय वासी होगा उसमें ब्रह्मज्ञा विज्ञा अस्तित्वी है कार है सत्य व ही सर्वम यथोत्तम आयतना आयतन इव अवस्थन तो सत्य वाले वृत्ति होगा सत्यवान सत्य वर्ष सत्य बहुवतम सत्यवान जो होगा सत्य बोलने वाला वो होगा उसे भरी सर्वम यथोत्तम जो कुछ बताया साधन जो भी बताया है, ये बता ये है।, है आयतन ये जो सर्वम यथोत्तम ज्ञान जो ज्ञान बताया गया था सब उसके आयतन यही होता है सत्य बोलने वालों ने रहेगा वो भी कहा सर्वम यथोत्तम आयतन जैसे घर में बहुत कुछ सामग्री होती है उसी प्रकार ये साधन सत्य सब उस सत्यभाषी में होगा एक नंबर तिफन सर्वम यथोत्तम आत्मज्ञानम आत्मोपासनम सब तप प्रवृत्ति है यह सब सबके सब क्या है आत्मज्ञान आत्मा की उपासना और तपादि साधन सब उसी अवसर का गिन्ह है सत्यवासी के ऊपर ये आगे के बताते हैं योग ये ताम एवं वेद तपद्यपात्मा र्गे लोके प्रतिष्ठती प्रतिष्ठती योगाएता वेद अपाट्य पात्मा मान्ते स्वर्गे लोके प्रतिष्ठती प्रतिष्ठती जो भाई जो कोई भी व्यक्ति हो भाई प्रसिद्ध है जो व्यक्ति एकताम एवं बेरह इस उपनिषद को रहस्य को जो बताया वो रहस्य को एताम उपनिषदम इस उपनिषद को एवं बेर जिस प्रकार बताया उस प्रकार जानता हो यह अन्य प्रकार से जान जाए एवं बेरह इसी प्रकार से जानता हो जो व्यक्ति अपात्य पापों को नाश करके क्या होगा अनंत स्वर्ग लोग स्वर्ग लोग दो है देखो एक तो अंत वाला स्वर्ग लोग है जो एक जादी करके आप चले जाते हैं कई बार गए फिर आना पड़ा क्या अंत वाला है विनाशी है अनंत स्वर्ग लोग आपका में रह जाता है कहना चाहते हैं अनंत स्वर्ग स्वर्ग शब्द का अर्थ अभिमान शब्द ने किया है वो यहाँ पे घट है या न दुखी न संभिन्नम न तो दुखम अनंतरम न तो च तत्सुतम तो तो तो ऐसा है जो दुख का मिश्रण न हो जाए दुखे न संभिन्न दुख का मिश्रण न हो केवल सुखी सुख होता हो यहां तो सुख मिलता भी तो है तो साथ में दुख है विद्या शुख है केवल सुखी सुख होता हो दुख नहीं होता हो युखी न संभिन्न न तो ग्रस्तम एक बार मिलने के बाद लाश भी नहीं होता हो ऐसा सुख होता हो न अभिलाषों पर सबकी अभिलाषा हो किसकी अभिलाषा होती सुख की अभिलाषो पर अभिलाषा का विषय हो इच्छा का विषय हो पद सुखम स्वपदास्पदम तो उसे को सुख शब्द से कहा है स्वपदास्पद स्वपद स्वपद स्वप से कहा जाना स्वर्ग पद से कहे जाने वाला सुख वही तो है तो ऐसा कहा हुआ है तो इसी प्रकार यहां भी ये आपकु जो है अपने आप पे रहना पुख का मिश्रण नहीं होना उभर जाता है यही है अपत्य पापान सारे पापों को नाश करके अनंते स्वर्ग लोके जय अनंत स्वर्ग लोग जो श्रेष्ठ है सबसे बड़ा है प्रसस्य प्रसंसनी है प्रसंसनीय है जय यद बनता है ये ये असु प्रत्यय है प्रस्य पड़ा होगा तो प्रसंग प्रस्य शव के स्थान में स्त्र आदेश होता है ईष्टन ये असुन इमानी चादी के तीन आजादी प्रत्ययपिता थे प्रसस् शब्द के स्थान में सरा आदेश श्रेष्ठ बनेगा ईष्टन करेगा प्रसस्या आगे स्टन होगा प्रस्य को सरा हो जाएगा श्रेष्ठ ऐसा होता है प्रसस् इष्टा प्रसठ नहीं होता प्रस्य को सरा होता है साथ साथ कहते जचा जय आदेश होता है कोई इष्टन प्रत्ययपदित रखेंगे तो जय आदेश हो गए ज्येष्ठ बनता है और यहाँ ये लगाया हुआ है ज्यस्त है सबसे बड़ा है महान है वह स्वर्ग अनंत स्वर्ग लोग नाच पान स्वर्ग लोग को नहीं प्राप्त करेगा अनंत स्वर्ग लोग है आपको लोग ज्यस्त है सबसे बड़ा है उसके। प्रति उसमें ही प्रतिष्ठित होता है प्रतिष्ठित होता है कि दो बार जो कहा आवृत्ति की गई इसका केवल परिषद की समाप्ति का दौथन है टिप्पणी देखिए पहले ठीक है सवुण विद्या क्रम मुक्त्यर्थत् क्रमण प्राप्त कैवल्यम निर्गुण विद्या फलम तत्पूर्वोत्तम उपस विद्या का जो प्राप्त फल होता है क्या होता है क्रम मुक्त्यर्थत्व विद्या क्रममुक्ति के लिए है सद्योमुक्ति कदापि ये सवुण विद्या है उपासना आदि अगर फलाकांक्षी न हो तो क्रम के साधन बन जाते हैं यहाँ से हिरण्योध ब्रम्हरो पहुंचेगा वहां पर बैठ करके वहां रहेगा जब ब्रह्म के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा वहां से मुक्ति होगी अथवा ब्रह्म के साथ साथ मुक्त होगा ऐसी कहानी है ये सगुण विद्या का फल होता क्रम मुक्ति सगुण विद्या या क्रम थ्रमुक्ति होने से क्रमेण प्राप्त एक कैवल्य निर्वुण विद्यालय निर्गुण विद्या का फल सद्योगी है कैवल्य कोई जाना नहीं ब्रह्मलोक आदि पहुंचना नहीं हाँ यही रहते रहते होना है न तसे प्राणा उत्क्रामी अतमी अंति आदि है उसे जाना नहीं है तो जो कई कैवल्य फल जो निर्गुण विद्या का, है। तो का थी थी फल है वो प्राप्त होता है क्रम मुक्ति के माध्यम से सगुण विद्या से भी होता है उपासना से भी हो सकती है जिसका उपासना अगर जीवन है तो हो सकती है क्रम मुक्ति फल का और फलम दोनों विद्या का फल है मान सगुण विद्या का भी फल है क्रम मुक्ति कैवल्य फल मिल सकता है और निर्गुण विद्या का तो वही है कैवल्य निर्गुण विद्या फल हो तब पूर्वोत्तम यह हूँ पूर्व में समु विद्या का फल बताया था उसका उपसंहार किया जाता है पांच छत्तर पांच में कहा मुख्य तात्पर्य आरा आह मुख्य तात्पर्य लेकर समुद्र विद्या का जो क्रम मुक्ति के लिए होने वाला माध्यम से होने वाला जो फल कैबल्य फल होता है वो तो निर्गण विद्या का सब्य फल है निर्गुण मानी साक्षात निर्गुण विद्या का फल कैवल्य साक्षात होता है जिसकी परंपरा से होता है के बता उपुर में कहा था उसी को अकस्मार्त करता कहा वही इत्यादि कहा यो भई एताम ब्रह्म विद्याम जो व्यक्ति भई वाले प्रसिद्ध है जो व्यक्ति वो शारक एताम ब्रह्म विद्या से बताइए ब्रह्म विद्या को चाहे उपासना यहां बताई हुई हो करे चाहे ज्ञान ज्ञान होगा तो सद्यो मुक्ति हो जाएगी और उपासना होगी तो क्रम मुक्ति मुक्ति तो है उसकी योग एकताम ब्रह्म विद्याम केले इत्यादि नरे सूतम के आदि जिसका प्रकार बता दिया है ऐसा जो ब्रह्म विद्या है एवं महाभार महाभाग्यशाली जो विद्या है ब्रह्म देवेद्य इत्यादि स्तुता और केवे सीतम आदि के द्वारा स्वरूप बताया गया और उसकी प्रशंसा दे की ब्रह्म देवेद्य विज्ञ इत्यादि संबंध द्वारा जो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा की गई स्तुति की गई ब्रह्म इत्यादि स्तुतान ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्तुति तो तो की गई जिस ब्रह्म विद्या की सर्व विद्या प्रतिष्ठान संपूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा है जैसे समुद्र सारे नदियों का प्रतिष्ठा है इसी प्रकार सारे विद्याओं की प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा गेर इसको जो जानता है ब्रह्म विद्या को समझता है ये कहा अमृतत्व भी विद्योग अमरत्व की प्राप्ति करता है कहा अमृतत्व तो की प्राप्ति करता है जितने खंड में कहा था क्या था मंत्र अमृत ईदू तम ये कहा अति का भी ब्रह्म फलम अंत्य निगम ब्रह्म विद्या का फल अंत में फिर निगमन करते हैं समापन कर जाते हैं या भी फल बता दिया था अमृतत्व तो मिल जाता है उसको कहा था माने पर भी फिर बोलते हैं कहा टिप्पणी एक दो सर्व विद्या प्रतिष्ठाओं की सर्वासु विद्याशु प्रतिष्ठा पूज्य उत्कर्षो यश्या सभी विद्याओं में प्रतिष्ठा ही झिष्टि मैंने पूज्यत्व उत्कर्ष जिषति किसी एकदम विद्या जीती ऐसा सब विद्या प्रतिष्ठा क्यों तो कहा अद्यात्म विद्या विद्याराम गीता में भगवान ने कहा है अपना विभूति बताते हुए कहा है अद्यात्म विद्या विद्याम बार अहम दशम अध्याय विभूति पर भगवान ने कहा सारी विद्या में कौन सी विद्या कहते हो मेरा स्वरूप क्या अध्यात्म आत्मजान ऐसा कहा होगा और सर्वासाम विद्या समाप्ति हो जाती है जहां जाए जैसे नदियों की समाप्ति समुद्र में वैसे सर्व विद्या प्रतिष्ठा ये भी अर्थ जाएगा ये कहते है। भिध्यान, भिध्यान हैं सर्वासाम विद्याना जितने भी विद्या है सबके सबका परिस प्रतिष्ठा माना परिसम ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठान ऐसा है उसका भी अर्थ कहते हैं सर्वम कर्माचलंता है ज्ञान ये कभी हैं इसका उदाहरण देते हैं सारे कर्मों का समापन कहा होता है ज्ञान में भगवत उपते है कर्म विद्या उपलक्षण कर्म शब्द है ना ये विद्या का भी उपलक्षण समझना सारे विद्या का भी जहां समाप्ति होती है कर्म का भी जहां समाप्ति होती है आप विद्या है ऐसा समझना ये कहा दो नंबर दो नंबर टिप्पणी तस् वेद तमृतत्व में एक रूपतम उसके लिए क्या फल बताया अमृतत्व विद्य वे थे वेद के आगे तस्य पद लगा देना चाहता है तस् अमृतत्व में देते एक रूपतम अमृतत्व विद्यते कहा था उसके लिए कहने पर भी ब्रह्म विद्या फलम ब्रह्म ज्ञान का फल अंत अंत में फिर समापन करते हैं ये बता दिया तो उसका क्या होगा अपहत्य पापमानम आगे शब्द है अपहत्य पापमानम अविद्या काम कर्म लक्षण के पाप क्या है अविद्या काम कर्म अविद्या है अज्ञान है अज्ञान से इच्छा होगी विषम स्वर्गादि विषम की इच्छा और इच्छा होने पर कर्म इसी का नाम पाप है अज्ञान और अज्ञान के कारण इच्छा तत्व लोक प्राप्ति की इच्छा इस लोक की इच्छा परलोक की इच्छा जो भी होगी इच्छा काम और उससे इच्छा होने पर होने वाला कर्म प्रवृत्ति अपने जिसकी प्राप्ति करना है तब तो उसका अनुकूल प्रवृत्ति इसी का नाम है आप तीन हो गए कौन पर अविद्या काम कर जगह जगह आता है संसार का बीज क्या है क्या ये तीन है संसार बनाने वाली यही है अज्ञान है संसार अभी काम करना अविद्या काम करना लक्षण बार बार आता है संसार बनाने वाला यही होते हैं कहा पाप मानम माने पाप क्या है अगर अविद्या काम कर लक्षण स्वरूप है लक्षण स्वरूपम अज्ञान है अज्ञान के कारण इच्छा बनती है विष्णु की इच्छा और ईश्वर की इच्छा होने पर तद अनुकूल व्यापार को कर्म करते हैं यही तो संसार का फल है लक्षण सर्वसंसार अभिष्ठ सारे संसार की उत्पत्ति के कारण यही तीन है बस ये तीन हो गए संसार बन में लग जाएंगे स्वर्ग ही बनाएंगे ब्रमलो राह बनाएंगे उपासना के माध्यम से क्यों अज्ञान है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा हो गई तब तो तो वो अनुकूल तो उपासना करने लगे आ, या ज्ञान है स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो गई उसके अनुकूल कर्म करने लगे जो भी आदि पैदा करते हैं सबको पैदा करते हैं बाद में फल हो जाएंगे तो ये तीन होते हैं संसार के बीच जिसको अभी अभी पाप शब्द से यहां बोला अप्य पाप्राप्त ही है संसार अभी जम विधु या अपूया अनंत अपर जिसका अंत नहीं होता ऐसे आप लोग जिसका कभी अंत नहीं होगा ब्रह्मलोक तक अंत हो जाता है ब्रह्म भुगना पुर्ला जीता के अष्टमोध्याय कहा है माम प्राप्त पुनल जन्म नित्य थे यही अनंत गर्भलोक यही होता है दूसरा जो ब्रह्मलोक है जो उपासना के बल पर जाते हैं वो तो अंत तो हो जाता है जो ब्रह्मा जी का विनाश होगा तो लोग भी नहीं रहेगा तो विधुय अनंत अपर जिसका अंत नहीं है ऐसे पापों को नाश करके अनंत स्वर्ग तो में स्वर्गीय सुखे लोके स्वर्ग लोक में मैंने सुखात्मक ब्रम सुख स्वरूप ब्रह्म को स्वर्ग कहा जाए अन स्वर्गीय लोके का अर्थ किया अनंत सुखात्मक ब्रह्म में कहा तीन नंबर टिप्पणी थी अपत्य माना स लगा दे अपत्य के पहले स लगा दे स अपत्य पाप माम वो सागर क्या काम करेगा पाप को नाश करके मैंने अविद्या काम कर बीज को नाश करके वही पाप थे उसको नाश करके आत्मज्ञान के बल पर नाश करके स्वर्गीय सुखात्म के ब्रह्मणी सुखा जो सुख स्वरूप ब्रह्म है उसमें ग्रहण रख रह जाता है कहा प्रतिष्ठित होता है कहते भाष्य में कहते हैं अनंत विशेषाप निविष्पते अनंत कहा भाष्यकार ने बता दिया मूल में जो अनंत शब्द है इसे त्रिविष्ट नहीं लेना ये, ये स्वर्ग को नहीं लेना जो तो कर्म करके यजमान जाता है उसको नहीं लेना अनंत एक विशेष का आपका त्रिविष्पे त्रिविष्ण स्वर्ग का नाम है जिसको पौराणिक स्वर्ग मानते हैं उसका नाम है क्या है तो कहा है अमरकोषकार ने कहा है सूर्योक देव दिवो देश त्रिया त्रिवे त्रिविष्ठवा सुरलोक शब्द जो होता है ये स्वर्ग के बारे में सूर्यलोक बोलते हैं सूर्य का अनेक स्थान है देवताओं का जैसे सूर्यलोक तो वो पुलिंग में प्रयोग होता है और दिवो दिवे देव दिवो दे दिव्य शब्द दिव्य शब्द के तो स्वर्ग तो के बाद होगा प्रयोग स्त्रीलिंग में और त्रिपिष्टम नपुंसको स्वर्ग के लिए कुलिंग शब्द भी है स्त्रीलिंग शब्द भी है नपुंसकिंग सुरिंग में प्रयोग कर दिया सुर लोग कहा अच्छा द्वो दिवो द्रिया दिव शब्द और दिव्य शब्द स्वर्ग के बाद स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं जब द्ञा दयाव बनाते हैं आप तो और क्लिवे स्त्री क्लिवेश त्रिविष्टपम त्रिपिष्टप शब्द क्लिवन अवर्ग होता है ये कहा स्वर्गलोक कहा अच्छा तो त्रिपिष्टप को ले जाना माने ये पौराणिक स्वर्ग को ले जाना आत्म आत्मस्वरूप को स्वर्ग कहा अनंत शब्द अनंत अनंत शब्द औपचारिक रूप प्रश्न आता अनंत शब्द औपचारिक गौण प्रयोग हो सकता है जितने यहां दिनाशी है उससे थोड़ी ज्यादा आयु होती है वहां इसलिए अनंत तो बोल दिया जाता है जैसे जब देवताओं वो अमर बोल दिया गया वो अमर थोड़ी है छिड़े पुण्य मत तेलुगो मिशन की गीता भी बोल रही है और अमर को बोलना विरोध नहीं होगा। हमारी अपेक्षा ज्यादा आयु वाले हैं इसलिए उनको अमर करेंगे सीटी की अपेक्षा हम भी अमर हैं उसकी आयु की अपेक्षा हमारी आयु ज्यादा है अमर वाला है लेकिन अपेक्षित अमरथ को होता है कितना निरपेक्ष अमरथ को लेने अनंत होता हाँ आगे कहते हैं अनंत शब्द औपचारिक को भी भगत अनंत स्वर्ग लोग गौर प्रेमी हो सकता है तब कहते हैं जे कहा नहीं नहीं सर्व महान जो अनंत है जिसके परिच्छेद कोई हई नहीं ऐसे अनंत सर्व कहा जे माने ज्यायसी सबसे बड़ा ऐसा अनंत है जिससे बड़ा आनंद कोई हई नहीं ऐसा सर्व करे सबसे महान महान से भी महान ऐसा जो स्वर्ग है उसमें स्वात्मी तो मुख्य वही यहाँ पर अनंत करना आत्मा ही है अपने स्वरूप तो तो ही मुख्य यह व्यक्ति मुख्य स्वरूप यही अनंत प्रतिष्ठित होता है न पुनः संसार हम आपके फिर संसार को प्राप्त नहीं होता ये कहा किया न स्वात्मा मुख्य ये वही मुख्य अनंतत्व गति स्वात्म रूपे एवं स्वर्गीय एक मुख्य हो और अनंत वाला हो देशकाल वस्तु से रहित हो ऐसा जो अनंतत्व वाली जो आत्मस्वरूप है उसको ही स्वर्गलोक में रखता है प्रतिष्ठित होता है यह या रहता है ठीक है तो है, आगे समय हो गया है, ये ओम आयी चर्वाणी सर्वो a no.